जंतुओं का जीवन चक्र पांचवा भाग आगे अवलोकन करने का ढंग टाइट पॉल में होने वाले परिवर्तनों को देखने उन्हें लिखने और उनका चित्र बनाने के लिए तुम्हें प्रतिदिन कुछ समय लगाना पड़ेगा सबसे पहले तो टाइटपोल को बर्तन में ही ध्यान से देखो इसको और अधिक बारीकी से देखने के लिए प्लास्टिक का एक पारदर्शी डिब्बा या कांच का गिलास लो इसमें बर्तन में से थोड़ा सा पानी निकालकर डाल लो एक ड्रॉपर से टाइट को पानी सहित निकालकर डिब्बे या गिलास में डाल लो अब तुम टाइट को ऊपर नीचे और आजू बाजू से अच्छी तरह देख सकते हो जब टाइड बड़े हो जाएंगे तब उन्हें ड्रॉपर से निकालना संभव नहीं होगा उस स्थिति में हाथेली में लेकर या किसी बड़े ढक्कन में लेकर बाहर निकाला जा सकता है ऊपर बताइए तरीके से टाइट को रोज देखो तुम्हें जब भी उसमें कोई नया अंग या अन्य कोई बात दिखे कापी में लिखो और टाइट का चित्र बनाकर दिखाओ प्रत्येक चित्र के साथ उसका दिन भी लिखो तुम्हें टाइट की आंखें किस दिन दिखी जब टाइट पॉल तीन या चार दिन का हो जाए तब आखों के पीछे रेशे के समान दिखने वाले गलफड़े ढूंढो पहले बार तुम्हें गलफड़े किस दिन दिखे बढ़ते हुए टाइटपॉल में निम्नलिखित अंगों को जरूर ढूंढते जाओ और जिस जिस दिन तुम्हे ये दिखे उस उस दिन ये टाइड पॉल का चित्र बनाकर इन्हें दिखाओ हृदय आंत रीड की हड्डी वह नली जिसमें मल बाहर निकल रहा है पिछली टांगे अगली टांगे जिस दिन टेडपॉल की पिछली टांगे दिखने लगे उस दिन बर्तन के बीच में छोटे छोटे पत्थर रखकर पानी के ऊपर निकला हुआ एक टीला बना लो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है बढ़ते हुए टेडपॉल को कभी कभी पानी से बाहर भी बैठने की जरूरत पड़ती है इसलिए टीला बनाना जरूरी है गलफड़े किस दिन पूरी तरह से गायब हो गये पूंछ किस दिन पूरी तरह से गायब हो गई अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो मेंढक अपने अंडे पानी में ही क्यों देते हैं अंडे से शिशु मेंढक बनने में कितने दिन लगे मेंढक के जीवन चक्र में तुमने कौन कौन सी अवस्थाएं देखी इन अवस्थाओं को जीवन चक्र का रेखाचित्र बनाकर देखा हो यदि तुमसे कोई कहे की मेढक बरसात में ऊपर से टपकते हैं, तो तुम उसे इस प्रयोग के आधार पर क्या बता सकते हो